जाना हो वहाँ के लिए दे दे मंत्र बताया हो तो सरपंत भूता, भूता भूमि संस्थित यहाँ कोई भूत प्रे के साथ देवता रहते हो ताली बजा दी यहाँ ऐसी हट जाओ सूचना दे दिया हो घंटी बजा दी अब बाथरूम में तो हमेशा ही घंटी बजी है उसमें क्या है? उसके भी प्राणी होते हैं मत यादी का अर्थ है का आप पेड़ पौधे में से पत्ता तोड़ो तब भी कहो कि हे भगवान आपकी आज्ञा से हम ये पत्ता तोड़ रहे हैं तो ये क्या हुआ कि ये हुई मन की सावधानी अप्रमादा विद्धिता हर समय आपका मन जागता है हुआ मन नहीं जागता हुआ मन है और उसको अपने कर्तव्य पालन के लिए सावधान रखिए जब किसी से बोलना हो भगवान का नाम लेकर बोलना शुरू कीजिए तो प्रभु इसको कष्ट न पहुंच जाए हमारी बोली में कुछ ऐसी असावधानी ऐसा प्रमाद न हो कि इसको तकलीफ पहुँच जाए मदिया जी और पहले से क्षमा मांग के गाली दे तो अरे भाई भूल से गाली दे दी हो भूल से गाली दे दी हो तो बाद में क्षमा मांग लें मैंने सुना कि पाश्चात्य संस्कृति वहां का शिष्टाचार ऐसा और अंग्रेजी का शिष्टाचार रहता है कि पहले माफी मांग लेते हैं फिर बोलते हैं तो अच्छा तो ऐसा समझो कि कहीं कोई गलती हो जाए और पहले से ही सोच ले कि ये ये बात बोलनी है माफी पहले मांगो बोल के वापिस लेने की पद्धति ये भी बचे हुई है वो, ये भी पाश्चात्य प्रणाली है अच्छा भाई मैं अपने शब्द वापिस लेता हूँ अरे शब्द तो मुंह में से निकल गए वो सारे संसार में व्याप्त तो हो गए अब वापिस मत लो उसका प्रायश्चित करो शब्द कहीं वापिस लेने से वापिस होते हैं तो बाबा चलने में बोलने में खाने में सोने में मतिया भा लेने में देने में यदि आपको कभी किसी को कुछ देना पड़े वो आके कहें दर्ज तो मन में सोच लो ये इसको दे रहे हैं अब वापस नहीं आवेगा तो उसकी कोई हमको तो फिकल नहीं है ऐसे देव और किसी से कुछ लेना हो तो अपने ऊपर ऋण हो गया इसको जरूर चुकाना है ऐसे हे प्रभु हमारे मन को सावधान रखना तो मध्य जाति कर्म कर्मचोग शास्त्र है वो अर्जुन कर्म मूर्ति है कर्म मूर्ति और कर्म प्रेरक और आराध्य देवता इंद्र का पुत्र है कर्म मूर्ति है ये जब अपने स्वरूप से च्युत होने लगता है तब अंतर्यामी भगवान कहते हैं अरे बाबा हा हा का आया था कर्म बंदी क्यों पैदा होंती से किसी ने जाके कहा माता अब तो युद्ध हुए बिना रह नहीं सकता कौरव पांडवों की लड़ाई जरूर होगी उनती दरी नहीं महाभारत है श्लोक है यदर्थम क्षत्रिय संस्य कालेगतः एक क्षत्रिय क्षत्रिय नारी एक क्षत्रिय महिला जिस काम के लिए पुत्र जनती है उसका अब समय आ गया है हमारे पुत्र का जन्म सफल हो जाएगा यदर्थ हम क्षत्रिय सूते तस् कालो यम आगता अर्जुन की माता समझती है कि अर्जुन का जन्म किसके लिए हुआ है जिंदगी भर हचल के नीचे बैठाने के लिए बेटा नहीं आता है गोद में रखने के लिए नहीं होता है संपूर्ण विश्व संपूर्ण विश्व उसका क्षेत्र है उसमें प्रांत नहीं उसमें राष्ट्र नहीं पूर्ण विश्व भगवान ने बनाया ही है जीव के भोग के लिए मदजाजी जिसकी बनाई धरती पर रहते हो जिसका बनाया पानी पीते हो जिससे रोशनी लेते हो अगर उसके लिए कुछ नहीं करते हो तो जीवन में कृतज्ञता का कृतज्ञता का दोष आता है बोले बाबा ये देना लेना तो बड़ा मुश्किल मदजाजी तो पति देना चाहे तो पति मना कर दे पति देना चाहे तो पति मना कर दे बेटा कहते हैं कि बाप पागल हो गया गुट्टा बाप कहता है बेटा लुटा रहा है ये संसार की वस्तुओं को देने लेने में बड़ी बाजार रहती है तो भगवान ने कहा जरा और सुगम बात तुम्हें तो बता नमस्कुरु भगवान का रूप है वो शब्द मामस्ते देखो मुझे नमस्कार शब्द संस्कृत में नमस् शब्द का अर्थ होता है किसी के सामने नम हो जाना पीला हो जाना गोबल हो जाना नम प्रतिभाव है नमक नमक जैसे पिघल जाता है ऐसे आपका अहम पिघल जाए हो पानी पानी हो जाए नमस्गुरु भगवान को नमस्कार नमस्कार ये मत देखो कि सकल सूरत क्या है काम क्या है जात क्या है आप लोगों ने कभी शायद रुद्राभिषेक करवाया हो या किया हो उसमें आता है महान निषादाय नमः हां करनाय नम हल्लाह को नमस्कार है कुम्हार को नमस्कार है फिर अब और क्या सुना है आपको उसमें आया है स्तेना नाम पतये नमो नम तस्कराणाम पतये नमो नमः जो चोरों का सरदार है उसको हम नमस्कार करते हैं जो स्तेनों का डाकुओं का सरदार है उसको हम नमस्कार करते हैं आप भगवान को कहा देखते हैं निषादेहा स्थापति व्यस् वो सुदार को सुषाद को नमस्कार है निशाद को नमस्कार सबके रूप में माम नमस्कुरु सकल सूरत मत देखो विद्या मत देखो जात मत देखो अपना दिल देखो आपके दिल में भगवान है कि नहीं वो तो पादरी लोगों की बात छोड़ो क्या तो बोलते केवल क्रास को नमस्कार करो एक मुस्लिम मुस्लिम कहेगा मस्जिद में नमस्कार करो एक पादरी कहेगा गिरजा में नमस्कार करो एक पंडित पुरोहित कहेगा मंदिर में ब्राह्मण को पुजारी को नमस्कार करो वैसे पुजारी को नमस्कार करना शास्त्रीय नहीं है ना? तो ये बात आप लोगों को मालूम हो कि न हो भगवान की मूर्ति जहां साक्षात विराजमान हो वहां भगवान के सिवाय दूसरे को नमस्कार नहीं किया जाता अब आप देखो हमारे भगवान तो सब जगह मौजूद हैं तो हम जहां नमस्कार करते हैं भगवान को नमस्कार करते हैं हम नमस्कुरु दूसरे को नमस्कार नहीं करते हैं भगवान को नमस्कार करते हैं अपने दिल में भगवान की याद आई कि नहीं आई याद चढ़ती है नीचे से ऊपर और दया उतरती है ऊपर से नीचे एक और भगवान एक और जीव दोनों के बीच में क्या है दो अक्षर हैं भगवान की ओर से पढ़ो तो दया पढ़ा जाए और जीव की ओर से पढ़ो तो याद पढ़ा जाए जीव का धर्म है याद और ईश्वर का धर्म है दया दोनों के बीच में द और या दो अक्षर है माम नमस्क्रो देखो देखो जले विष्णु हो स्थले विष्णु हो विष्णु पर्वत मस्तक जल में भगवान धरती पर भगवान पहाड़ पर भगवान आप जल रही है लपटे उठ रही है कि भगवान ज्वाला माला कुरेश सर्वम विष्णुमय जगत ये दुनिया क्या है कि ये विष्णु का स्वरूप है कि ये है कि नहीं ये बात दर्शन शास्त्र के जो मनीषी हैं उनके ऊपर छोड़ और तुम अपने दिल को बनाओ क्यों नहीं बनाते क्यों नहीं बना सकते सारा भक्ति शास्त्र सारा अध्यात्म शास्त्र अपने दिल को बनाने के लिए है दूसरे को बनाने के लिए नहीं सब अपना अपना बना ले सब बन गए और तुम दूसरे को बनाने की इतनी फिक्र करते हो कि तुम्हारा ही बिगड़ जाए आज एक ने कहा कि आज घर में रसोई नहीं बनेगी क्यों नहीं बनेगी भाई रसोई बनेगी तो, बने तो भीख लेने वाले आ जाएंगे भिखार भीख कर लो भिखारी के डर से भी घर की रसोई बन बोले हम अपने सिर पे बाल नहीं रखेंगे क्यों तो उसमें जुए पड़ जाएंगे तो जुए के डर से बाल है तो बोले भाई पसीने के डर से कपड़े ही पहनना पड़ेगा ऐसा मत करो अपने मन को सावधान रखो आ, हर काम में देखो क्या भगवान के लीला है सूर्य चंद्रमा को देखो नाम नमस्कार हमको एक वैज्ञानिक ने बताया था इस समुद्र और चंद्रमा की जितनी दूरी है उससे जबी दो फुट कम होते हैं, तो समुद्र का जल इतना उछलता यहां बम्बई नहीं रह सकती थी बम्बई उजड़ जाती और जितनी दूरी पर सूरज है अगर उससे दो तो फुट कम दूरी पर सूरज होता तो उसकी गर्मी से ये धरती जल जाती कितने हिसाब से गणित के अनुसार महाराज सब अपनी अपनी जगह पर बैठाए हुए हैं कैसी रचना देखो ये गुलाब का फूल ये चमेली का फूल ये कमल का फूल कितनी बुद्धिमानी से बनाए गए हैं ये शरीर की रचना ये खोग पदार्थों की रचना समझो स्त्री की रचना अलग पुरुष की रचना अलग सृष्टि बनाने के लिए इन दोनों को अलग अलग ये अपने आप ही अलग अलग बन गए और अलग अपने आप ही अनुसंधान कर लिया कि स्त्री पुरुष ऐसे रहेंगे तो बच्चे पैदा होंगे अरे बाबा क्या अटल कहाँ गई है अटल चलने चली गई स्त्री का शरीर अपने आप बन गया और पुरुष का शरीर अपने आप बन गया और दोनों का मिलना अपने आप बन गया और बच्चे अपने आप होने लगे देव देवकूपी की हद किसी समझदार ने स्त्री का शरीर बनाया है किसी ने पुरुष का शरीर बनाया है दोनों तो के मिलने का नियम बनाया है उससे बच्चे पैदा होते हैं ये नियम बनाया है उसकी ओर तो ध्यान दो दोनों आगे की ओर है पीछे की ओर नहीं मनुष्य भूत देख के क्या करेगा पीछे जो छूट जाता उसको देख के क्या करोगे देखना तो पड़ेगा आगे ना तो हम बद्रीनाथ चलने लगे और बढ़ते चलते जाते और इधर उधर पहाड़ और गंगा जी और जंगल देखते एक ने कहा कि देखो बाबा लगेगा ठोकर गिर आगे देखो आगे देख के चलो पीछे घूम के मत देखो ईश्वर की ऐसी रचना ऐसी कला ऐसा आनंद तद रचना अनुचितया भागवत के त्रिस तो स्क में आया ऋजु मार्ग है इसका नाम बताया रिजुदोग ऋतु मार्ग ऋजु माने सीधा साधा अर्जुन का जो है ऋजुदोग है ऋजुद बड़ा सरल बड़ा सरल नमस्कुरु अपने अहम को भगवान के सामने झुका नमस्कार माने क्या होता है दूसरे के रूप में जो भगवान है उनके उत्कर्ष को श्रेष्ठता को स्वीकार करना और अपने अपकर्ष को स्वीकार करना अपना हम छोटा है और भगवान बड़ा है तो परोत्कर्ष स्वीकृति पूर्वक स्वापकर्ष सूचको व्यापार नमस्कार नमस्कार क्या है दूसरे को बड़ा और अपने को छोटा जाहिर करना इसका नाम होता है नमस्कार माम कृष्ण ने अर्जुन को डाटा है वो बाबा अहंकार मत करो आपके ध्यान में गीता में गीता में अर्जुन को भगवान ने डाट का है अहंकार मत करो यदंकार भाष्य न ज्योत इति मन्यसे से मिथ्य ही प्रकृति स्वाम नोक्ष अच्छा बाबा आप कल Yeah <laughs> आप मूल बात पर जो श्लोक में है उसका ध्यान दू बा महिमा हुई महा ये सर्वगृह्यतम है और अंतिम बात है और एक अपने प्यारे के लिए कही गई है और हितकारी है ये तो हुई बात की प्रसन्नता जो बात कही जाने वाली है किसी के पास कोई जाए और दस बार दोहरावे जिन्हें बड़ी महत्वपूर्ण तो बात कह रहा उस सुनने वाला कहेगा अरे बाबा बात तो बता क्या है महत्वपूर्ण तो है पर बता तो सही क्या कहना चाहता है और घंटे तरफ पता ही न कि क्या बात महत्वपूर्ण बात तो अब बात की महिमा जी अब उसमें बारंबार आज्ञा दी हुई है कि ये करो ये करो ये करो इसमें संदेह नहीं आज्ञा अनजान को ही देनी पड़ती है अज्ञानी ही आज्ञा का विषय होता है शास्त्र क्या चिंता विधि विधान किसके लिए आज्ञा नहीं के लिए तो विधि विधान माने आज्ञा जैसे आके यहां बीच में कहीं कोई भाव फैलाते साष्टा में धन्योग तो हम समझ जाते हैं कि भाई इसको सत्संग नहीं है हैं इससे सत्संग में बाधा पड़ेगी लोगों की और पाव फैलेगा लोग रौदे जाएंगे इसको मालूम नहीं है तो बता देना चाहिए नहीं नहीं नहीं हाँ ऐसा मत करो, पर अगर बच्चू भाई करने लगे तब <laughs> तब तो कहना पड़ेगा कि ये जान के सत्संग में बिघने डाल रहे हैं और एक निषिध कर्म कर रहे हैं तो अनजान के लिए आज्ञा होती है अब जान के कोई करे तो चुप लगा जाना चाहिए जानबूझ के भी कोई करे तो प्रसन्नता नहीं होगी हो झ के ऐसे बड़े मानुस जानबूझ के ऐसा काम करता है जिस काम के लिए आए उसी में बाथा डाल रहे हैं अब आपको तो सुनाता है मनमना भव मद भक्तो भव मध्यागी भव माम नमस्कुरु इस श्लोक में छह बार अस्मत भक्त कतरे होते छह बार लोग दोनों में नवे अध्याय में भी और अठारहवे थारा अध्याय में भी मन मना भव में एक मत मद भक्तो भव मत दो मध्यति में मत तीन माम नमस्कुरु में माम चार मामे वैश्यसी में मां पांच और प्रियोशी में में मै छ्याय में मतपरायणा में मत, मत चे चे बार शब्द का प्रयोग है अस्मत भगवान बोलते हैं मैं मैं मैं एक तो बात हुई कि इसमें खास शब्द मैं है उस मैं को समझने की आवश्यकता है दे नहीं कि आंख बंद करके कह दिया कि मैं तो जानता ही हूं सवेरे हमको आज याद आई काफी पीता हूं फिर तो इंसुलिन का इंजेक्शन लगता है फिर यहां था तो आज समय से कुछ पहले ही मैंने विमला नंद जी को बुला के कहा कि हमको काफी पिला तो बात क्या हुई हमको एक बात याद आ गई एक बार हमको लोना वाला से कोई दे गया नहीं बहुत बड़ी सभा हुई थी मोटर पर से उतारा मंच पर बैठा दिया और महाराज बोले जाए जितनी देर व्याख्यान दो महाराज घंटे पर डेढ़ घंटे बड़ी भारी सभा व्याख्यान दिया और तो तारीफ कर ली हाथ जोड़ दिया और वहां से उठा के ला के मोटर पर बैठा दिया आहा। ना तो किसी ने पानी को पूछा न बाथरूम को पूछा है अब हमको लगी थी भूख प्यास लगी थी उन दिनों ये लोग लोटे में पानी लेके नहीं चला करते थे अब तो हम कहीं चलते हैं तो ये लोग लोटा गिलास साथ लेके चलते हैं तब तो माँ की याद आई आनंदमय माँ की और मैंने कहा उनके आश्रम में ले चलो अब उनके आश्रम में जाते ही महाराज माँ बहते थे मैंने कहा मां हमको खूब लगी है प्यास लगी है अब तो महाराज के खूब खाने देने को मिला फिर बाद में धोने वाला है एक जगह गए तो महाराज एक ने कहा कि स्वामी जी को पानी तो पिलाओ बोला अरे स्वामी जी तो महात्मा हैं इनको क्या कुछ है <laughs> ये तो भूख प्यास पर इन्होंने विजय प्राप्त कर लिया हम क्या पूछना अब हम तो फूल के कुत्ता हो गए कि हमको ये महात्मा मानना है और उधर भीतर भूख प्यास लगी होगी ये आयोजन करने वाले कैसे होते हैं एक बार की बात सुनाता हूँ कोई ले गया मथुरा मोटर से ले गए बड़े प्रेम चले गया एक कॉलेज में व्याख्यान होना था बड़ी भारी भीड़ थी जब व्याख्यान दे के उठे तो आयोजन करने वाला एक भी आदमी वहाँ नहीं था। सड़क पर आए की मोटर खड़ी होगी उतर के तो वहाँ बहुत देर तक खड़े रहे कोई तो न मोटर में कोई आदमी तो फिर सांगा पर बैठ के और सांगा कर लिया और वहां से बैठ चले आए वृद्धागन ये भी नहीं कि दो तीन दिन बाद भी उनको याद आ रहा है अरे भाई ये बात कई बरस की है पर वैसे बैठना हो तो बैठ लेते हैं सांगे तो पर भी बैठ लेते हैं रिक्शे पर भी बैठ लेते हैं हर जगह मोटर कहाँ मिले है तो नहा जैसा मौका होता है बाबा कहीं सूखी रोटी खा लेते हैं कहीं चुपड़ी खाते हैं तो देखो अब अब चाहे हमको प्यास लगी हो कि ना लगी हो बाद में भी नहीं आए हो ये भी कहने नहीं आए कि हम आपके आने के समय वहाँ किसी काम में लग गए अरे और आश्चर्य की बात सुना यहाँ हम सिंघानिया बाड़ी में ठहरे थे बंबई में तो एक आदमी ने आके कहा कि कल हमारा जाना हुआ आदमी हो कि कल आप हमारे यहाँ भोजन करने चलना तो तो नारायण कल हम दिन भर देखते रहे कि आवे <laughs> <laughs> आ रहे नहीं <laughs> तो भूखे ही रहे उसने सारा तो फिर भगवान दास ने दूसरे दिन आके पूछा खिलाया व्याख्या तो, तो लोग सुनते <laughs> है वेदांत दर्शन है वो वस्तु का स्वरूप बताते हैं और ये जो भक्ति शास्त्र है ये दोनों का समुच्चय समुच्चय मिलन स्थान इसमें परमात्मा का स्वरूप और हमारा कर्तव्य दोनों का एक साथ वर्णन होता है ये भक्तिशास्त्र की विशेषता तो देखो मन मना भव ये ज्ञान का विषय है निर्गुण ब्रह्म का स्वरूप मद भक्तो भव ये प्रेम का विषय है सगुण परमेश्वर और मद जाति भव आज्ञा हमारे लिए सब में है निर्गुण परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करो आनंद स्वरूप परमात्मा से प्रेम करो नियंता का नियंता और हमारे अंत कर्म का नियंत्रण अंतर्यामी उसके लिए यज्ञ करो जजल करो उसकी सेवा सेवा करो और माम नमस्कुरु ये जो विश्व रूप में परमेश्वर है सबके साथ नमन करो नमन तुमसे तो सब बड़े हैं ये मिट्टी भी तुमसे बड़ी है पानी भी तुमसे बड़ा है आग भी बड़ी है हवा भी बड़ा है आसमान भी बड़ा है तुम नहीं थे जब ये थे तुम नहीं रहोगे जब भी ये रहेंगे तो तुम्हारे शरीर में जितना परमात्मा है उससे ज्यादा देर इनमें रहता है तुम तो माम नमस्कुरु का हुआ, विश्व रूप में जो परमेश्वर है उसके प्रति नमन करोगे और मत मतपरायण विश्वास मेरा मेरे हो जाओ अन्य हो जाओ मेरे प्रति अन्य हो जाओ और फल क्या होगा कमासी ये फल है छा मेरी प्राप्ति होगी मेरी ही प्राप्ति होगी दूसरे किसी की प्राप्ति नहीं होगी तो बोले बाबा परमेश्वर तो ऐसा है ही अब उसको जान के क्या करना है जो है सो है तो महाराज जो है सो है करने में वो छूट जाता है उसके बारे में अपना ज्ञान लगाना अपनी भक्ति लगाना अपना कर्म लगाना आ, अपना नमस्कार विनय आदि सद्गुण लगाना है और उसका विश्वास रखना हैसो है, ऐसो है है ऐसो है करने से काम नहीं चलता है वो नहीं तो वही न्याय हो जाएगा एक न्याय है क्या न्याय है एक गांव में तय हुआ कि कल सामूहिक रूप से खीर बने हुई गांव गाँव गाँव के गाँव गाँग में जितना दूध होता है सब लोग अपना अपना दूध लाके इस कंदाल रखा हुआ है पंचायती जगह पर सब लोग अपना डाल जाए और कल बनेगी खीर सारा गांव खाएगा महाराज के एक आदमी ने सोचा कि सब लोग तो दूध डालेंगे अगर हम इसमें आधा सेर पानी डाल देंगे तो क्या पता चलेगा तो रात में दूध लाके डालना था अब सौ सयाने एक मत हाँ, हाँ, हाँ, सबने अपनी अक्कल लगाई हाँ, और हम दूध डाले आवे हम पानी डाले दूध तो सब लोग डालेंगे मेरे सब लोग डालता हूँ हमारा सवेरे देखा गया है? उस कंडाल में दूध पाई नहीं पानी पाने था सौ से को बोलते है सौ सयाने एक मत राय तो आप लोग सौ से आने एक मत मत को ये कि परमेश्वर तो जो निर्गुण है कि सगुण है कि साकार है की निराकार है वो ऐसा है ही उससे हमारा क्या मतलब हमारे सोचने से कुछ बनेगा बिगड़ेगा थोड़े ही अरे तो बाबा वो तुम्हारे काम आवे ऐसा चाहिए न वो जैसा है वैसा तो है पर वो तुम्हारे काम भी तो आना चाहिए न तो मन मना भवक का अर्थ है श्रोतव्यो मंतव्यो निधित सव्या परमात्मा का श्रवण करो मनन करो निधिहासन करो उसको समझो कि वो कैसा होता है तद वि उसके बारे में विशेष जिज्ञासा अपने मन में होनी चाहिए तद दूसरे के घर में कितना पैसा है इसकी जिज्ञासा होती है वो घर में जो नई बहू आई है वो कैसी है इसकी जिज्ञासा होती है हमारा पड़ोसी कैसा है इसकी जिज्ञासा होती है आपके मन में परमात्मा के बारे में कभी जिज्ञासा जिज्ञासा माने जानने की इच्छा मतलब ज्ञा तुम इच्छा जिज्ञासा जानने की इच्छा भगवान ने कहा मुझे जानने की इच्छा करो मुझे ज्ञान का विषय बनाओ हो तो का कोई दूसरी वस्तु का मिश्रण मत करो जब विश्लेषण करना हो किसी चीज का जब हम कहें कि हमको शुद्ध जल जो पीने को तो आप उसमें शक्कर मत मिलाओ नींबू मत मिलाओ जैसा जल है वैसे ही हमको पीने के लिए दो तब जल की जानकारी होगी यदि कुछ उसमें मिला दोगे परमात्मा हमारे ऊपर बड़ी दया करेगा हमारा पक्षपात करेगा हमको ऐसे मिलेगा वैसे मिलेगा ये ज्ञान में मिलाने की चीज नहीं है वो तो आ, ये भी देखो कि वो दयालु है कि नहीं इसकी भी जांच करो वो सर्वज्ञ है कि नहीं इसकी भी जांच करो वो शक्तिशाली है कि नहीं है कि इसकी भी जांच करो मुरिया बाबा जी कभी नाराज होते थे वो ईश्वर पर कौन कहता है ईश्वर दयालु अस्पताल में इतने लोग बीमार पड़े हैं ये लूले हैं लंगड़े हैं ये अंधे हैं ये हैं ये भूखे हैं अगर ईश्वर दयालु होता तो उसको दया नहीं आती हम इतनी प्रार्थना करते हैं सर्वज्ञ होता तो सुनता नहीं यदि शक्तिशाली है और इतनी दया है इतना जानता है तो हमारा दुख दूर करने में उसकी ताकत नहीं लगती ट देते हो तो बहुत प्रेम करते थे ना और तो अपना आपाई आ, उनका आत्मा ही परमात्मा है तो परमात्मा के स्वरूप की शुद्ध स्वरूप की जिज्ञासा होनी चाहिए और वो जब तक परोक्ष रहेगा भगवान दूसरा रहेगा परोक्ष रहेगा तो सिर्फ विश्वास करना पड़ेगा इसी से ईसाई मजहब है मुसलमान मजहब है आज समाज भी एक सामाजिक मजहब है क्योंकि उसको निराकार ईश्वर पर सिर्फ विश्वास करना पड़ता है उसका अनुभव कैसे होगा अपरोक्ष साक्षात्कार कैसे होगा ये प्रक्रिया उनके पास नहीं है परमात्मा का साक्षात्कार आत्म रूप से ही हो सकता है अन्य रूप से कभी नहीं हो सकता दूसरे लोग में है दूसरा कुछ है निराकार है तो विश्वास करना पड़ेगा और अपने से अलग है तो पकड़ के रखना पड़ेगा जोड़ के रखना पड़ेगा अपरोक्ष साक्षात्कार तभी होगा जब आत्मा के रूप में होगा मन मना भव अब दूसरे परमात्मा आनंद स्वरूप है तब उससे प्रेम होगा मद भक्तो भा उसकी भक्ति कब होगी उससे प्रेम कब होगा सर्वातिशाई महनीय के प्रति जो प्रीति है उसको भक्ति कहते हैं ये वेदांत देशिक की परिभाषा है वो वेदांत देशिक ने ये परिभाषा की है भक्ति जो सर्वोपरि महान है जिससे ऊपर और कोई बड़ा नहीं उसके प्रति जो अपने हृदय की प्रीति है उसका नाम है भक्ति अरे भाई हम तो एकादशी व्रत करते हैं, ये भक्ति है कि नहीं कहे हम मूर्ति की पूजा करते हैं ये भक्ति है कि नहीं क हम तीर्थ स्नान करते हैं कि ये भक्ति है कि नहीं हम नाचते हैं ये भक्ति है कि नहीं हम माला फेरते हैं भक्ति है कि नहीं ये सब भक्ति हृदय में जो प्रीति उदय होती है ना उसके सहकारी ये सब करने से हृदय में प्रीति का उदय होता है ये प्रीति के सहकारी हैं हृदय में जो भक्ति उदय होती है आ, उसको उदय कराने में ये निमित्त हैं भक्ति तो हृदय में होती है तो सर्वातिशाई महनीय को बोलते हैं मध मद भक्तों भगवान परमात्मा कौन है सर्वातिशाई मह, महनीय परम आनंद स्वरूप प्रेम का विषय है बोले भाई कर्म करो उसके लिए मधि आजी भगव यज्ञ के किसके लिए करेगा कर जो अंतर्यामी यत्र जोगेश्वर कृष्ण हमारे हृदय में बैठ करके जो यज्ञ की प्रेरणा देता है इंद्र के हृदय में बैठ के जो जग्या होती लेने की प्रेरणा देता है उस यजमान के अंतर्यामी और देवता के अंतर्यामी प्रभु के प्रति करो अंतर्यामी के लिए यजन होता है अब बोले माम नमस्कुरू। अब माम तो वो वैसे नमन क्रिया भी हृदय की है आपके हृदय में एक कठोरता निवास करती है छोड़ नहीं सकते किसी से कहो अरे भाई ये अपने दुश्मन की याद भूल जा हु से थोड़े छूटे तो दुश्मन की शकल आए हमारा दिल दुश्मन, दुश्मन की शकल नहीं छोड़ता है दोस्त की शकल भी नहीं छोड़ता है उसको पकड़ के कठोर हो जाता है हो। वही आकृति बन जाती है जैसे चांदी गला लो सोना गला लो तांबा गला लो लोहा गला लो उसमें एक ठप्पा जिस सांचे में डाल दो उसी सांचे की शकल बन जाती आपका दिल दुनिया की चीजों का सांचा ले ले करके इतनी शक्ल पकड़े हुए है हम कह हैं कि थोड़ी देर के लिए अपने रिश्तेदार को भूल जाओ अपने दोस्त दुश्मन को भूल जाओ तो हम आज्ञा तो देंगे पर आप भूल नहीं सकेंगे क्योंकि उनको पकड़ के आपका दिल इतना कठोर हो गया है जम गया है कि आप निकालना भी चाहें तो नहीं निकाल सकते हैं तो आपके दिल को नरम करने की जरूरत पड़ेगी ये जो पकड़ है ना वो कठोर बनाते रह जिद्दी लोगों का दिल बहुत कठोर होता है वो दूसरे को चाहे जितना दुख होए, अपनी जिद छोड़ने पर उतारू नहीं होते बुद्धे फलम अनाग्रह अकलमंदी का नतीजा ये है समझदारी का फल ये है कि मनुष्य में दुराग्रह ना हो जिद्दी आदमी नासमझ होता है आदमी को तो ऐसा होना चाहिए लचकदार कि जहाँ झुकना पड़े वहाँ झुक जाए जहाँ कड़ा होना पड़े वहाँ कड़ा हो जाए देखो प्लास्टिक को मोड़ दे तो मुड़ जाए सीधा कर दे तो सीधा हो जाए हो लोहे लोहे के पत्ते को मोड़ दो मुड़ जाए अपना दिल कैसा होना चाहिए इसमें ममता की पकड़ नहीं होना चाहिए ये।, ये दोस्त दुश्मन जो दुनिया में है ना कभी कभी ऐसा देखने में आता है जो दुश्मन होते हैं वही सबसे बड़े दोस्त सिद्ध होते हैं और जो दोस्त हैं वही सबसे बड़े दुश्मन हो जाते हैं समय पर तो दुनिया में न कोई दोस्त है न दुश्मन है। सब स्वार्थ के साथी हैं जब तक उनका मतलब निकलता है तब तक दोस्त हैं जब उनके मतलब में कोई बाधा पड़ती है तब वो दुश्मन कोई नियम कर दो कि ये हमारा दोस्त है कि ये दुश्मन है ये नहीं होता है वो हमने अखबार में पढ़ा कोई सुरक्षा की जगह है वहां साफ रखा गया है वो रात को जब वापस बंद होता है तो सांप छोड़ दिया जाता है बाहर और वो महाराज हा कोई आ जाए फुपकार के बहुत दौड़ता है चोर की क्या हिम्मत की उस मकान के पास आ जाए सांप भी पहरेदार होता है तो दुनिया में न कुछ दोस्त है न दुश्मन है सांप के जहर की भी दवा बनती है ये आपको मालूम होगा जरूर सांप के जहर की वो भी दोस्त है आ, उसके जहर की दवा बनती है निकालते हैं उसका जहर निकलवाते हैं उसके मुंह में से साप पालते हैं, उसका जहर निकलवाते हैं उससे दवा बनाते हैं दुनिया तो में क्या दोस्त है क्या दुश्मन है पर हम अपनी जिद पकड़ के बैठ जाते हैं हमारा दिल कठोर हो जाता है आप महाराज सांप को देख करके भी नमस्करो ये शेष भगवान की संतान है